मेरी जंगल डायरी से कुछ पन्ने भाग बारह लेखक पंकज अवधिया दस जून 2009 हजार बुढ़ापे में जवानी लाने वाला कट पीपल और चरवाहे का रतन ज्योति देव स्थानों में अक्सर पीपल और बरगद के वृक्ष होते हैं ये बरगद ही है ना मैंने यह प्रश्न पूछा और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए ही उसकी तस्वीर लेने लगा नहीं यह बरगद नहीं कट पीपल है मैं चौक पड़ा कट पीपल मेरे लिए सुना हुआ नाम था पर मैंने इसे देखा नहीं था मैंने कैमरे से नज़रें हटाकर उस वृक्ष को ध्यान से देखा तो वह बरगद की तरह ही दिखा पास से पत्तियों को देखा तो वे बरगद से हटकर लगी पर पीपल की तरह तो बिल्कुल नहीं थी कट पीपल आश्चर्य के साथ मैं खुश भी हो रहा था जिस वृक्ष के बारे में मैंने पारंपरिक चिकित्सकों से सुनकर सैकड़ों पन्ने लिखे थे वह आज सामने था अब वह वृक्ष मुझे किसी देवता के समान लगने लगा था यहाँ केवल दो कट पीपल हैं एक आपके सामने और दूसरा वो रहा यह आसपास कहीं नहीं है यह तो इस देवस्थान का प्रताप है जो यहाँ इसने आसन ग्रहण किया है स्थानीय लोगों ने बताया दूसरे कट पीपल को देखा तो उसकी विशालता देख आँखें चौड़ी हो गई उस पुराने वृक्ष को चबूतरे से घेर दिया गया था मन्नत मांगने के लिए लोगों ने नारियल बांध रखे थे हर साल इसी के साय में मेला लगता है मुझे लगा कि मेरे जंगल आने का उद्देश्य पूरा हो गया स्थानीय लोगों के अनुसार इस कट पीपल की महिमा अपरंपार है आम तौर पर लोग इसे बरगद मान बैठते हैं कोई पूछता नहीं तो कोई बताता भी नहीं पर जानकार पारम्परिक चिकित्सक इसकी बड़ी सेवा करते हैं और विशेष तिथियों में इसके पौध भागों को एकत्र कर अपने पास जतन से रख लेते हैं नाना प्रकार के वाद की चिकित्सा करने वाले पारंपरिक चिकित्सक अपने पास लकड़ी से बना एक बेलन रखते हैं औषधि तेलों से मालिश के बाद इस बेलन को प्रभावित भागों में चलाया जाता है इसमें पारंपरिक चिकित्सक की कुशलता तो रहती ही है साथ में साथ ही बेलन जिस लकड़ी से बना होता है उसकी भी विशेष भूमिका होती है आम तौर पर पुराने महुआ और तेंदु के वृक्ष के भीतरी भाग से इसे बनाया जाता है लकड़ी का बेलन कई प्रकार के असाध्य रोगों की चिकित्सा में भी प्रयोग किया जाता है जैसे मौत से झूझते कैंसर के मरीज की चिकित्सा के दौरान आराम के पलों में बेलन पूरे शरीर में फिराया जाता है कट पीपल से बना बेलन इसी कार्य के लिए इसी कार्य के लिए प्रयोग होता है आमतौर पर 16 किस्म के बेलन पारंपरिक चिकित्सा उपयोग करते हैं पर हमेशा शुरुआत कट पीपल के बेलन से होती है मैंने कट पीपल के बेलन देखे थे पर उनके प्रयोग और उनके प्रयोग भी पर कट पीपल के वृक्ष को पहली बार देखा आपसे बातचीत में मैं भले ही गंभीर लगूं, पर मुझे जंगल में एक अबोध बच्चे की तरह जाना होता है हर जानी अनजानी चीज़ों पर अबोध बच्चे किसी प्रतिक्रिया करनी होती है यदि मैं अपने आप को विशेषज्ञ मान बैठता और देवस्थान के बरगद के बारे में स्थानीय लोगों से नहीं पूछता तो मेरी हेकड़ी बनी रहती पर अमूल्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता इस जंगल यात्रा की सुबह का ही किस्सा लें सफ़र के दौरान हमने बड़े बांध से आ रही सिंचाई नहरों को देखा उसमें रतन लगा हुआ था अंत कतारों में बस फिर क्या था गाड़ी नहर के किनारे पर ले ली मुख्य मार्ग छोड़ दिया तस्वीरों का दौर शुरू हो गया रतनजोत पर ढेर ढेरों कीड़े मिले यह दिखा कि कैसे इसका रोपण स्थानीय वनस्पतियों को नुकसान पहुंचा रहा था कैसी मिट्टी में यह अच्छे से उग रहा था और कैसी में इसकी बढ़त प्रभावित हो रही थी अचानक हमें एक बकरी चलाने वाला मिला नहर के किनारे जहाँ मोटरसाइकिल चलती थी वहाँ हमारी चार पहिया को देखकर वह ठिठका। ड्राइवर ने मेरा परिचय देना चाहा, तो मैंने उसे मना किया मैंने ऐसे ही पूछा यह कौन सा पौधा है हम लोग व्यापारी हैं मुख्य मार्ग से जा रहे थे इस पौधे को देखकर इधर आ गए अब चरवाहे ने रतनजोत के बारे में बताना शुरू किया कुछ देर बाद वह खींच बोला कि अब मुझे जाना है उसकी खींच का कारण जानना चाह तो उसने खुलासा किया कि पहले नहर के किनारे घास और दूसरे खरपतवार उग जाते थे इससे उनके जानवरों को चारा मिल जाता था उसके साथ ही चरवाहे यहीं आते थे पर जब से रतनजोत लगा है इसकी सघन आबादी के कारण दूसरी वनस्पति उगती नहीं है अब हम आधे दिन की दूरी पार अब हमें आधे दिन की दूरी पार करनी होती है तब ढंग का चारा मिलता है चरवाहे का दर्द सुनकर मुझसे रहा नहीं गया मैंने उसकी बातों की फिल्म तैयार कर ली चरवाहे का दर्द बयां करता था कि का दर्द बयां करता था कि कैसे वातानुकूलित कमरों में बनाई गई योजनाओं में आम आदमी का ध्यान नहीं रखा जाता है जंगल से वापस लौटकर जब मैंने ईमेल चेक किया तो मुझे ऑस्ट्रेलिया से एक वैज्ञानिक पत्र का संदेश मिला वे वहाँ रतनजोत का विरोध कर रहे हैं उन्हें दूसरे ही दिन एक सरकारी बैठक में भाग लेकर रतनजोत के दुष्प्रभावों के बारे में बताना था इस बैठक में बड़ी संख्या में रतन समर्थक आने वाले थे उनकी तैयारी जोरदार थी वैज्ञानिकों ने मेरे शोध लेखों और तस्वीरों को पहले ही अपनी प्रस्तुति में शामिल कर लिया था वैज्ञानिक मित्र कुछ और शोध सामग्री चाहते थे मैंने उन्हें चरवाहे की समस्या वाली फिल्म अंग्रेजी सबटाइटल के साथ भेज दी दूसरे दिन व्याख्यान के बाद उस वैज्ञानिक मित्र ने यह फिल्म दिखाई तो लोगों ने गहरी रुचि दिखाई स्थानीय वनस्पतियों की रक्षा के लिए वहाँ कठोर से कठोर कदम उठाए जाते हैं रतनजोत भारत की तरह उनके लिए भी विदेशी पौधा है जिसे वे बर्दाश्त नहीं करने वाले वैज्ञानिक मित्र ने मुझे बताया कि इस फिल्म ने इस फिल्म ने जंग जीतने में मदद की मैंने यह फिल्म एक स्थानीय योजनाकार को भी दी थी पर उन्होंने इसे किनारे पट, पटकते हुए कहा कि सब बकवास है रतनजोत से क्रांति हो रही है देश भर के अखबारों को देखो कहाँ चरवाहे की बात सुनते हो चलिए अब कट पीपल पर वापस आएं शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पारंपरिक चिकित्सक छत्तीस से अधिक प्रकार के जंगली फलों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करते हैं इस मिश्रण को लंबे समय तक दिया जाता है इसमें कट पीपल के फल अहम भूमिका निभाते हैं पारंपरिक चिकित्सक यह दावा करते हैं कि ऐसे मिश्रणों का सही प्रयोग सालों तक रोगों से रक्षा कर सकता है रोगों का कम आक्रमण यानी शरीर को कम क्षति शरीर को कम क्षति यानी बुढ़ापे में भी उसी दक्षता के साथ काम किया जा सकता है जैसे जवानी में किया जाता है उस क्षेत्र विशेष में कट पीपल के प्रति भक्ति देकर लगा कि वहाँ इसे कोई खतरा नहीं है पर मुझे दूसरे क्षेत्रों में पारंपरिक चिकित्सकों की बात याद आ रही है उन्होंने कट पीपल की घटती संख्या पर सदा ही चिंता दिखाई है मैंने कट पीपल की ढेरों तस्वीरें रख ली हैं इनके आधार पर मैं विभिन्न जंगलों में इनकी उपस्थिति का पता लगाता रहूँगा और इन पर नज़र रखने की कोशिश करता रहूँगा क्रमशाह लिखक कृषि वैज्ञानिक हैं और वन से संबंधित पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण में जुटे हुए हैं धन्यवाद